एक बार बोलेंगे, कोण बोल लो होला सूत्र गया, आगी चलते दूसरा सूत्र भूमिका बोली तस लक्षण लक्षण अभिजित सया अभित सया इदम सूत्र इदम सूत्र में बताया था अथ योगानुशासनम अब योग शास्त्र को आरम्भ करते हैं अब कहते हैं तस्य उसका अर्थात उसका योग का लक्षण स्वरूप अभिधित सया अभिधि कहते हैं कहने की इच्छा सा कहने की इच्छा अभिधित सया तृतीय एक कहने की इच्छा से तण अभिधित सया उस योग का लक्षण कहने की इच्छा से इदम सूत्रम यह सूत्र अब जो आएगा दूसरा प्रव वृत्ते प्रवृत्त होता है यह सूत्र बनाया जाता है योग का उस योग का लक्षण बताने की इच्छा से यह अगला सूत्र बनाया जाता है ये अर्थ ठीक है समझ में आ गया तो अब अगला सूत्र दो है बोलिए योग योगश्चित वृत्ति निरोधक वृत्ति निरोधक फिर से बोलेंगे योग योग्त चित्त वृत्ति निरोधा। निरोधा। वृत्ति निरोध निरोधक योगश्चित वृत्ति निरोधक बोलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधक तो ये संधि समाज करके पूरा एक ही शब्द बना दिया सूत्र में योग का लक्षण किया है योग की परिभाषा योग का स्वरूप बतलाया है कि योग क्या चीज अश्यम सर्व शब्द सर्वशब्द अग्रहणा अग्रहणा संप्रज्ञापी संप्रज्ञापी योग के भाष्य में कहते हैं व्यास जी के सर्व शब्द अग्रहणात् सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया सूत्र में सर्व शब्द को नहीं जोड़ा अगर जोड़ते तो ऐसा सूत्र होता योग सर्व चित्त वृत्ति निरोध यदि सर्व शब्द को जोड़ते तो इस तरह से बनता सूत्र योग सर्व चित्त वृत्ति निरोध तब इसका अर्थ होता कि केवल एक ही प्रकार का योग है जो पिछले वाक्य में बताया था पिछले सूत्र के अंतिम वाक्य में सर्ववृत्ति निरोधे तो असंप्रज्ञाता सब वृत्तियों का निरोध होने पर तो असंप्रज्ञात समाधि होती है अगर सूत्र ही ऐसा बना देते योग सर्वचित्त वृत्ति निरोधा तो केवल एक ही समाधि योग के अंतर्गत आती दो नहीं आती परंतु सूत्रकार को दो समाधिया इसके अंतर्गत लानी है इसलिए सर्व शब्द का ग्रहण सूत्र में नहीं किया उसको छोड़ दिया इसलिए सूत्र बनाया योग चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है बस चित्त वृत्ति इतना ही का सर्व चित्त वृत्ति नहीं का अब चित्त वृत्ति से फिर कोई विशेष अभिप्राय है तो वो सारा अभिप्राय है चित्त वृत्ति का मतलब पांच चित्त वृत्ति जो आगे सूत्रकार कहेंगे वृत्त पंचत वो वृत्तियां पांच हैं जिनको रोकने का नाम योग इसलिए चित्त वृत्ति निरोध अथ हुआ पंच चित्त निरोधा योग चित्त की पांच वृत्तियों को रोकने का नाम योग है अब ये पांच वृत्ति निरोध दोनों अवस्थाओं में है एकाग्र में भी निरुद्ध में भी इसलिए दोनों योग है एकाग्र अवस्था भी योग है निरुद्ध अवस्था में भी योग है एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात योग है निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात योग है इस तरह से दो प्रकार का योग हुआ ये बात बताइए तो सर्व शब्द अग्रहणार्थ संप्रज्ञा तो अपनी योग इत्याख्या सर्वशब्द का ग्रहण न होने से सम्रज्ञात को भी योग के नाम से कहा जाएगा वो भी योग हो गया ठीक है फिर अब चित्त चित्तवृत्ति कहा था सूत्र में तो चित्त क्या है उसको समझाएंगे चित्त क्या चीज बोलिए चित्तम ही चित्तम ही प्रख्या प्रख्या प्रवृत्ति प्रवृत्ति स्थिति स्थिति शील त्रिगुणम त्रिगुण चित्त जो है वो त्रिगुण है तीन गुणो से बना हु त्रिगुण तीन गुणोसे बना हुआ है तीन गुण है सत्व रज और तम चित्त तीन गुणोसे मिलकर बना है कैसे पता चला क्योंकि चित्त में तीन तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है चित्त में तीन तरह का व्यवहार देखा जाता हैलिये पता चलता है ये तीन गुणो से मलकर बना है एक एक गुण का आपना आपना स्वभाव है सत्व का अपना स्वभाव अलग है रज का अपना स्वभाव अलग है तम का अपना स्वभाव अलग है तो इस प्रकार से चित्त में ये तीनों स्वभाव देखे जाते हैं तीनों तरह के विवाह देखे जाते हैं तो इससे पता चलता है कि चित्र तीनों से मिलकर बना है यदि आप हलवा बनाएंगे और उसमें चीनी डालेंगे तो कैसा होगा और यदि नमक डालेंगे तो तो खाने से पता लग जाएगा ना इसमें चीनी डाली है कि नाला है खाने से उसके स्वाद से पता चल जाएगा इसमें क्या वस्तु डाली है तो चित्त की प्रवृत्तियों से व्यवहारों से पता चलता है इसमें क्या चीज डाल रखी है सत्तु भी डाल रखा है रज डाल रखा है तम भी डाल रखा है तीनों का स्वाद आ रहा है तो तीनों का स्वाद अलग अलग है प्रख्या है सत्तुगुण का उसका प्रभाव प्रख्या माने प्रकाश जी और बहुत सारे इसके बहुत सारे गुण हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं सत्गुण की तो उनमें से एक विशेषता ले ली प्रख्या तो क्योंकि चित्त में प्रख्या यानी प्रकाश स्वभाव भी देखा जाता है इससे पता चलता है इसमें सत्व गुण भी है फिर दूसरा है प्रवृत्ति प्रवृत्ति का अर्थक क्रिया गति तो चित्त में गति भी दिखती है और गति है प्रभाव उसका रजोगुण का तो गति उपलब्ध होने से ये पता चलता है इसमें रजोगुण भी है और तीसरा है स्थिति ये तमोगुण का है स्थिरता तो इसमें स्थिरता भी है तो पता चलता है तमोगुण भी डाल रखा है तो जैसे कुछ लोग गुजरात में कढ़ी बनाते हैं। तो उसमें नमक भी डालते हैं और मीठा भी डालते हैं दोनों डालते हैं सब्जियों भी मीठा भी डालते हैं नमक भी डालते हैं तो दोनों खाते हैं दोनों का टेस्ट आता है स्वाद आता है तो पता चलता है इसमें मीठा भी डाल रखा है नमक भी डाल रखा है तो इस तरह से चित्त में तीन प्रभाव देखे जा रहे हैं तो मतलब तीनों कारण इसमें विद्यमान है सत्वरता तो ये पता चला चित्त त्रिगुण है तीन गुणों से मिलकर बना अब ये तीनों गुण है प्रकृति सत्वरजतम तो पता चला के चित्त प्रकृति से बना है प्रकृति जड़ है या जोड़। जोड़। तो चित्त कैसा होना चाहिए जड़ या चेता जोड़। बस ये प्रमाण है याद रखिएगा ये व्यास जी का प्रमाण है कि चित्त जड़ है वो प्रकृति से बनाए प्रकृति में तीन तरह के कण है सत्व रज तो जो जड़ वस्तु से उत्पन्न होगा वो जड़ ही होगा वैशेक दर्शन में एक सूत्र है जिसमें ये नियम बताया कि कारण गुण पूर्वक का कार्य गुणो दृष्टा जैसे गुण कारण द्रव्य में होते है वैसे ही कार्य द्रव्य में आते हैं तो कारण में प्रकृति में जड़ है तो कार्य चित्त वो भी जड़ होगा समान गुण होंगे इस तरह ऐसी तो चित्त जड़ है ये बात यहाँ पकड़े में आ गई प्रख्या अब आगे पढ़ेंगे आगे वही आ रहा है अगला वाक्य पढ़िए प्रख्या प्रख्याारूपम ही चित्त सत्वम चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम रजस्तमोभ्याम संसम संस्रेष्टम ऐश्वर्य ऐश्वर्य विषय विषय प्रियम भवति प्रियम भवती पहले तो पिछली पंक्ति में ये था कि इसमें तीनों प्रभाव उपलब्ध हैं इसलिए तीनों कारण इसमें विद्यमान है तीनों इन्वॉल्व हैं रॉ मेटीरियल के तौर पर यह बात तो पीछे पूरी हो गई अब विशेष बात बताते हैं निर्माण की दृष्टि से जो रेशो है अनुपात वो अलग अलग अनुपात में रेशो में सत्वगुण अधिक है इसलिए लिखा प्रख्य रूपम ही चित्त सत्व चित्त नामक पदार्थ यहां सत्व शब्द का अर्थ है पदार्थ वस्तु चित्त नामक वस्तु ये प्रख्य रूपम ये प्रकाश स्वरूप वाली है तो प्रकाश किसका प्रभाव था कौन से गुण का सत्व गुण का तो इससे सिद्ध हुआ के सत्गुण की मात्रा अधिक है चित्तो सात्विक है सत्व प्रधान है उसमें सत्व गुण की मात्रा अधिक है मोटे तौर पर हम मान लेते हैं उसमें सत्तर प्रतिशत सत्व गुण है बीस प्रतिशत रजोगुण है दस प्रतिशत है तीनों के सम्मिश्रण से कोई भी चीज बनेगी ये सांख्या आदि में दर्शन में योग में भी सब में स्वीकार है अकेले सत्व गुण से कोई वस्तु नहीं बनेगी अकेले रजोगुण से कोई चीज नहीं बनेगी अकेले तमोगुण से कोई चीज नहीं बनेगी जिसको हम सात्विक वस्तु कहते हैं उसमें रजोगुण भी होता है तमोगुण भी होता है पर उसकी मात्रा कम होती है सत्व की मात्रा अधिक है इसलिए उसी के नाम से उसका कथन किया जाता है दूध सात्विक है चावल सात्विक है घी सात्विक है मक्खन सात्विक है इसमें सत्वगुण की मात्रा अधिक है यद्यपि रज और तम भी है कुछ कुछ मात्रा में मिरची मसले अचार चटणी राजसिक हैस रजोग की मात्रा अधिक है भाग तंबाकू शराबे तामसिक है क्य तमगुण की मात्र अधिक है तो जिसकी मात्रा अधिक है उम सथन हो तीनो चित्त मे है तीनो परिसर सत्व प्रधान नम इलिह क्युकी सत्वगुण की मात्रा अधिक है चित्त रुप, प्रखारूप ही चित्त सत्त फिर कहते हैं रजस तमोभ्य हम संश्रेष्ट जब रज और तम से संयुक्त हो जाता है संयुक्त का अर्थ है जब रज और तम का प्रभाव इसमें बढ़ता है निर्माण की दृष्टि से तो यह सत्व प्रधान है पर कभी कभी किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में इसमें जो रजोगुण है वो जागृत हो जाता है तमोगुण जागृत हो जाता है तब ये निर्माण की दृष्टि से सत्वगुण प्रधान होता हुआ भी उसका प्रभाव दब जाता है और रजोग उनका जागृत हो जाता है तमोग का जागृत हो जाता है तो पांच अवस्थाएं बताई थी चित्त की पहली कौन सी ये उसकी चर्चा है क्षिप्त अवस्था में रज और तम का प्रभाव बढ़ने लगता है और ऐसा होने पर ऐश्वर्य विषय प्रियंभ होती तब ऐश्वर्य की ओर विषयों की ओर इसकी रुचि बन जाती है ऐश्वर्य और विषय ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति पैसे कमाओ नाव खाओ पिओ रजोगण रजोगुण का प्रभाव तीन दोन प्रत्येक में मेन चित्त चित मे चित्त सब मे एक बराबर है सब, सब मे सबका सब चित्र एक बराबर हैर हा फिर वो उसका लाभ कितना व्यक्तीगत विषय सबको बाटा की चप्पल दि गई कोई दो महिन्या में मे घा देगा कोण चार महिने व्यक्तीगत विषय सका चपल सबको एक ही क्वॉलिटी की दि कोई पांव घिस के चलता है कोई पाँव उठा के चलता है वो हरे का व्यक्तिगत है पर चप्पल की क्वालिटी की एक से ऐसी थी तो भगवान ने चित्त मन बुद्धि सारी चीजें एक ही क्वालिटी के बिना कर दी सबको आगे आपकी इच्छा है आप कैसे उसका प्रयोग करते हैं किस तरह से उससे लाभ लेते हैं कैसा उपयोग करते हैं वो आपकी इच्छा है तो जब रज और तम इसमें जागृत होता है तो रज के कारण ऐश्वर्य में रूचि होती है और तम के कारण विषयों में रूचि होती है शराब पीना अंडे खाना, मास्क खाना भांग पीना तंबाकू पीना, बुरे बुरे काम करना भोग विलास, उल्टे व्यविचार आदी बुरे कर्म जो भी तबी रजुगुण तमोगुण के ॲसे ऐसे, ऐसे रुचि बनती क्षिप्त अवस्था का वर्णन समजलीजे आगे चल तमसा तमसा अनुविधम अनविध्म अधर्म अधर्म अज्ञान अवैराग्य अवैराग्य अनैश्वर्य अनैश्वर्य उपगम भवती जब रजोगुण भी थोड़ा दब जाए और केवल तमोगुण ही हावी हो जाए पूरी तरह से तब फिर ये और बुरे काम करेगा इसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी और इन चिजो कोयगा उपगम माने प्राप्त हो ना उपगम होती प्राप्त होता चित्त मतलबर मुड जाते उस दिशा मे काम करतान किन, किन दिशा मे तदेव तमसा अनुविध वही चित्त जमोगुण से युक्त होता उत्सव पूरी तर दब जाता तमोगुण पूरी तावी होता तब अधर्म की ओर बढता चोरी डकैती लूट मार ये सारे काम शुरू कर देगा तो ये तमोगुणी लोग हैं जो इस तरह के अपराध करते हैं चोरी करना डकैती करना स्मगलिंग करना लूट मार करना अपहरण करना हत्याएं करना ये सारे तमोगुणी लोग हैं ये मूढ़ अवस्था का विवरण है दूसरी अवस्था तो अधर्म में अज्ञान में मूर्खता में और अवैराग्य वैराग्य नहीं रहेगा और अनैश्वर्य गलत तरीकों से धन कमाना चोरी करना हेरा फेरी करना स्मगलिंग करना इस स्थितियों को यह चित्त प्राप्त हो जाता है या जो ऐश्वर्य उसको उड़ा देना ना ये खर्च वाली बात यहां नहीं है यहां उन क्रियाओं की बात है उन क्रियाओं में इसकी रूचि हो जाती है चलो परोक्ष रूप से वो भी आ जाएगा वो शराब में पैसे उड़ाएगा शराब पीने में रुचि हो जाएगी पैसे उड़ाता रहेगा तो यहां प्रधानता इस बात की रहेगी कि वो शराब में रूचि हो गई उसकी जुवा खेलणे जेब पॉट मे घोडे रेस में और ऐसे ऐसे, बुरे बुरे काम में अनुचित में उसकी रुचि बन जाती और वो ऐसे जागत जो तमोगुणुस हावी होता ये मूठ अवस्था का विवरण होगया दुसरी अवस्था चित्त की। तीसरी कोणसी ती विक्षिप्त विक्षिप्त अब्की चर्चा आयगी तदेव, तदेव, प्रद्योतमानं, धर्म, वैराग्य, पडव तदेक्षेक्षेवण अनुविध्येके के उदर परिस्थित बदल रही स्थित बदल रही चित्त वही का वी आजकल के जो मनोविज्ञान वले लोक है मॉडर्न सायकोलॉजी वे एक चित्त नाही मानते वय चित्त मानते एक कॉन्शियस माइंड एक अनकॉन्शियस माइंड एक सब कॉन्शियस माइंड ॲसे ॲसे तीन बना रखे विचारो कोणत्या ऋषी लोक बैठक चित्त एक ही आहे उशी मे स्थित बदलती अवस्थाए बदलती जैसे शरीर एक ही कभी, कभी इसमें शिशु अवस्था होती है फिर थोड़ा बड़े हो गए बाल्यावस्था आ गई फिर और बड़े हो गए किशोरावस्था आ गई फिर और युवावस्था आ गई फिर प्रौढ़वस्था आ गई फिर वृद्धावस्था आ गई शरीर एक ही, ही ही एक ही है उसी में अवस्थाएं बदल रही ऐसे ही चित्त एक ही है उसी में अवस्थाएं बदलती है कभी क्षिप्त अवस्था कभी मूढ़ अवस्था कभी विक्षिप्त अवस्था तो ये तद एव शब्द ये बता रहा है कि चित्त एक ही है उसी एक चित्त में वही चित्त जब प्रक्षीण मोहावरणम जब मोह के आवरण से क्षीण हो जाता है मोह मान अविद्या आवरण उसका दबाव अविद्या का दबाव जो तमोगुण का था जब वो हट जाता है ठीक है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है सर्वतः प्रद्योतमानम सब ओर से प्रकाशित हो जाता है अब इसमें सत्गुण जागने लगा रजोगुण तमोगुण दोनों ठंडे हो गए दब गए अब ये अपने असली रूप में आ रहा है सत्व गुण इसमें जाग रहा है सब ओर से प्रकाशमान अच्छी वृत्ति वाला अच्छी रुचि वाला सेवा परोपकार दान दया धर्म आदि में रुचि रखने वाला अनुविधम रजो मात्रया कभी कभी बीच बीच में रजोगुण गड़बड़ करता है उससे युक्त हो जाता है अनुविधम युक्तम रजोगुण की थोड़ी थोड़ी मात्रा से कभी कभी युक्त हो जाता है और तब धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इन चीजों को प्राप्त होता है धर्म में रुचि होगी ज्ञान में विद्या प्राप्ति में रुचि होगी और ऐश्वर्य ईमानदारी से धन कमाओ इसमें रुचि होगी सेवा भी करो परोपकार भी करो ध्यान भी दो इस तरह से और ऐश्वर्य वैराग्य आदि इसको वैराग्य में रुचि होगी भाई चलो अच्छी बात सीखनी चाहिए अच्छा काम करना चाहिए ईश्वर भक्ति करनी चाहिए संसार में दुख है इससे पीछा छोड़ाओ हो, इस इस तरह के उसके विचार बनेंगे तो ये सत्गुण के उभरने से ये ऐसी स्थिति बनती है तो ये तीसरी स्थिति है विक्षिप्त अवस्था इसमें क्या हुआ तमोगुण तो दब गया सत्वगुण उभरा बीच में रजोगुण कभी कभी गड़बड़ करता है जिससे उसकी स्थिति बिगड़ जाती है ये बात होगी तीसरी अब चौथी तदेव बोलिए तदे रजोलेष रजोलेष मलापेतम मलापेतम स्वूप प्रतिष्ठम स्वूप प्रतिष्ठम सत्वपुरश सुरुष सत्व अन्यता ख्याति मात्र अन्य ख्याम धर्म में ध्यानोपगम ध्यानोपगमती तत्व वही चित्त एक ही चित्त है सब उसकी स्थितियां बदल रही है, अब चौथी अवस्था में आ रहा है तदे वो रजोलेष मलापेतम रजोलेष थोड़ा सा जो रजोगुण बीच बीच में अभी कूद रहा था हाँ वो भी हट गया अपेतम माने हटा हुआ उसके मल से हटा हुआ शुद्ध हुआ हुआ अब जो बीच में रजोगुण कूद रहा था वो भी बंद हो गया पूरा शांत हो गया चित्त सत्वगुण प्रबल हो गया पूरा अच्छी तरह से और ये चौथी अवस्था अभी रज और तम दोनों ठंडे हो गए पूरी तरह से तब वो स्वरूप प्रतिष्ठम अब वो अपने शुद्ध स्वरूप में आ गया शुद्ध स्वरूप था सत्व प्रधान तो अपने सत्व स्वरूप प्रधान में शुद्ध स्वरूप में आ गया और इस समय चित्त के अंदर क्या स्थिति होती है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम अब यहां जो सत्व शब्द है इसका अर्थ है प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ अभी पिछली पंक्ति में सत्वम चित्त के साथ जुड़ा हुआ था तब अर्थ उसका अर्थ चित्त नामक पदार्थ वहां केवल एक चित्त के लिए ही आया था सत्वम अब ये सत्वम शब्द उन सभी वस्तुओं का प्रतिनिधि है जो प्रकृति और प्रकृति से बने हुए मूल प्रकृति और उससे उत्पन्न जितने भी जगत के पदार्थ है सारे कार्य पदार्थ इन सब का नाम यहाँ पर सत्वम है तो कहते हैं सत्व पुरुष पुरुष का अर्थ जीवात्मा और गौण रूप से ईश्वर भी ले ले दो पुरुष हो गए ईश्वर और जीव और तीसरा ये सत्व हो गया पूरी प्रकृति तो अब तीन चीज हो गई प्रकृति और जीव और ईश्वर इन तीनों की अन्यता ख्याति मात्रा अन्यता माने भिन्नता ये अन्य है ये अन्य है तीनों अन्य है तीनों अलग अलग है ख्याति का अर्थ ज्ञान तो तीनों का पृथक्व ज्ञान कराने वाला तीनों का अलग अलग ज्ञान कराता है यह प्रकृति है ये जीव है ये ईश्वर इस तरह से तो चौथी अवस्था में चित्त की ऐसी स्थिति होती है वो तीनों वस्तुओं का अलग अलग, अलग ज्ञान कराता है ये जड़ प्रकृति ये जीवात्मा चेतन और ये ईश्वर सर्वज इस तरह से और ऐसी स्थिति में होता हुआ धर्म मेंघ्यान उपगम भर्म मेंघ नामक समाधि को प्राप्त हो जाता है तो उस समय चित्त में धर्म मेंघ समाधि होती है एकाग्र अवस्था है क्रम से चल रहे थे अब ये चौथी आई तो इस वाक्य से पता चलता है धर्म एक समाधि जो है वो सम्प्रज्ञात समाधि असम नहीं है चौथे पाद में धर्म एक समाधि की चर्चा आती है बहुत से टीकाकार उसको असंप्रज्ञात समाधि मानते है उनकी ये मान्यता इस पंक्ति से टकराती है अभी तो संप्रज्ञात की बात चल रही है और उसी के विवरण में ये धर्म एक समाधि का नाम आ गया इसलिए उसको सम्प्रज्ञात मानना चाहिए तो जैसे संप्रज्ञात के चार भेद बताए थे वितर्क विचार आनंद और अस्मिता अस्मिता इनमें सबसे चौथी और सबसे ऊंची अंतिम समाधि है तो संप्रज्ञात समाधि में वो ऊंची जो अंतिम समाधि है वो धर्महे समाधि तो इसको सम्प्रज्ञात का ऊंचा स्तर मानना चाहिए इस तरह से तो चित्त धर्महे समाधि को प्राप्त हो गया तो फिर वहां क्या हुआ कहते हैं तत्परम बोलिए तत्परम प्रसंख्यानम प्रसंख्यानम इति आचक्षते आचे ध्या इस संाधि को धर्म एक समाधि को ध्याय ध्यान करने वाले लोग जो ध्यान करते हैं समाधि लगाते हैं वो वो लोग इस अवस्था को परम प्रसंख्यानम ये ऊंचे जियान की स्थिति बताते हैं प्रसंख्यान ऊंचा ज्यान परम माने ऊंचा प्रसंख्यान उच्च स्तर का तत्व ज्ञान तो ये धर्म समाधि में जो ज्ञान होता है वो बहुत उच्च स्तर का तत्व ज्ञान होता है उसमें तीनों का पृथक पृथक ज्ञान होता है प्रकृति अलग जीव अलग ईश्वर अलग ठीक हो गया अब अगले वाक्य में बताते हैं कि जीवात्मा में और इस विवेक ख्याति में क्या अंतर है विवेक ख्याति का अर्थ है तत्व ज्ञान ये जो परम प्रसंख्या बताया ऊंचा ज्ञान इस ऊंचे ज्ञान में और जीवात्मा के स्वरूप में क्या भेद है इस भेद को अगले वाक्य से बताएंगे प्रसंग वर्ष अगला वाक्य पढ़ते हैं चिति शक्ति ही चितिशक्ति अपरिणामिनी अपरिणामिनी अप्रति संक्रमा अप्रति संक्रमा दर्शित विषया दर्शित विषया शुद्धा चुद्धा च अनंता चंता चुनात्मिका सत्व गुणात्मिका च इम परीता विवेक ख्या विवेक ख्या तो, तो बताते हैं चितिशक्ति चितिशक्ति है चेतन शक्ति जीवात्मा जीवात्मा का स्वरूप कैसा है वो बताया चितिशक्ति अपरिणामिनी बहुत बढ़िया बताया जीवात्मा का जो इसमें स्वरूप ज्ञान होगा ना वो अपरिणामी है उसमें परिणाम नहीं होता परिवर्तन नहीं होता शरीर में परिवर्तन होता बताया पहले बच्चा था फिर जवान हो गया फिर बुरा हो गया शरीर में परिवर्तन आता है जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता अगर हम 100 ग्राम मिठाई खाएंगे तो शरीर में परिवर्तन आएगा पर सौ ग्राम मिठाई खाओ या एक किलो मिठाई खाओ जीवात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें एक माइक्रो मिलीग्राम भी जीवात्मा में घुसेगी नी मिठाई उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसमें घटना बढ़ना ऐसा गलना सड़ना कोई परिवर्तन नहीं आएगा सेब गल जाएगा सड़ जाएगा कच्चा होगा पक जाएगा इसमें परिवर्तन आएगा तो ये जो परिवर्तन है चेंजेस इसका निषेध है अपरिणामिन इस शब्द में चेंजेस नहीं आएगा परिवर्तन कुछ नहीं आएगा और सदा वैसा ही रहेगा कॉन्स्टेंट स्थिर अगला शब्द है अप्रतिसंक्रमण अप्रति का अर्थ है की कि वो किसी वस्तु में घुलता मिलता नहीं है मिक्स नहीं होता कोई दूसरी वस्तु जीवात्मा में मिक्स नहीं होती जीवात्मा किसी भौतिक वस्तु में मिक्स नहीं होता दोनों अलग अलग रहते हैं उदाहरण एक ग्लास दूध में हमने दो चम्मच चीनी डाल दी और चम्मच को हिला दिया चीनी घुल गई किसमें घुल गई दूध में क्या चम्मच भी घूलेगा चम्मच नहीं घूला चीनी घुल गई तो जैसे चीनी दूध में घुल जाती है पर चम्मच नहीं घुलता वो मिक्स नहीं होगा इसी तरह से जीवात्मा किसी भौतिक वस्तु में मिक्स नहीं होगा घुलता मिलता नहीं है वो उससे अलग ही रहता है जैसे चम्मच दूध से अलग रहता है ये अप्रतिसंक्रमा शब्द का अर्थ है ना तो दूध चम्मच में घुसेगा ना चम्मच दूध में घुसेगा कोई किसी में मिक्स नहीं होगा दोनों अलग अलग रहेंगे ऐसे ही जीवात्मा के अंदर कोई भी भौतिक वस्तु नहीं जाएगी वो खीर खाए हलवा खाए मिठाई खाए दूध पिए मकाई खाए मच्छन खाए कुछ भी खाए कितने भी पैसे कमाए कितने भी कार खरीद ले कितने भी बंगले बना ले ये सब सम्पत्तियां प्राप्त होने से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा न आत्मा में ये चीजें घुल मिलकर एक हो जाएंगी न जीवात्मा इन चीजों में घुल मिलकर एक हो जाएगा दोनों अलग अलग ही रहेंगी ये है अप्रतिसंक्रमा कितनी ऊंची बात है अगर ये समझ में आ जाए तो दुनिया में लड़ाई झगड़ा खत्म रागद्वेश खत्म भाई तूने ज्यादा पैसे ले लिए मुझे कम लिये भाई तुम कितने भी ले लो तुम्हारी आत्मा में तो घुसेगा नहीं रुपया फिर क्या फर्क पड़ता है न मेरी आत्मा में जाएगा न तुम्हारी आत्मा में फिर क्या फर्क पड़ता है तुमने दो रुपये तु रख ली कोई बात नहीं रख लो जीने के लिए रोटी मिलनी चाहिए बस रुपये का इतना ही लाभ जीवन रक्षा के लिए दो रोटी मिल जाए इतनी तो मेरी ली है फिर क्यों झगड़ा कर रहा है फिर तो अविध्या ही है बस वो समझता है नहीं नहीं मैं ज्यादा पैसे लूंगा तुझे कुछ नहीं लूंगा तो खाऊंगा वो तुम्हारे पैसे भी यहीं रह जाएंगे, यही जाएंगे। सबके यहीं रह जायेंगे फालतू झगड़ता ये क्यों है झगड़ा इस बात को नहीं समझा लोगों ने की जीवात्म में कोई भी वस्तु घुलती मिलती नहीं है वो हमेशा इन सब चीजों से अछूता पृथक ही रहता है तो ये बात बताई अब प्रति संक्रमण शब्दों में इससे ये सिद्ध होता है कि आदी तो सिद्ध नहीं होता वो तो एक एडिशनल बात, बात है पर इस बात से ये सिद्ध होता है, कि हमें किसी भी वस्तू के पीछे लोभ नाही ये की अर्थ, अर्थ को समझाने के लिए ये बात, जब कोई चीज हमारे अंदर घुलती मिलती नहीं, कोई मिक्स नहीं होती यदी व मिक्स हो जाय तो शाद हमारा कुछ विकास हो जाय वृद्धी होयद हमारी ड्युरेबिलिटी बढ जाय जैसे हम देखते हैं ना कोई चीज खापी के व्यक्ति का शरीर बलवान हो जाता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है ऐसे ही कोई खापी के जीवात्मा में कोई चीज घुस जाए तो जीवात्मा की उम्र भी बढ़ जाती हो तब तो ठीक है भाई जीवात्मा झगड़ा भी करे मैं ज्यादा जीवंगा तुझे क्यों जीने तू कम जी मैं ज्यादा जीवगा स्वास्थ्य के कारण लोभ के कारण द्वेश के कारण तब तो छीना झपटी करने की बात आती भी है कोई सोचे भी सही पर जब ये समझ में आ रहा है कि आत्मा में मिक्स तो कुछ होना नहीं तो फिर क्यों झगड़ा कर फिर वो व्यक्ति कहेगा ठीक है चलो आत्मा में तो नहीं जाएगा पर शरीर तो लंबा जिएगा इसलिए हम छीनेंगे इसलिए झगड़ा करेंगे तो उसका उत्तर हम यह देंगे कि ठीक है तुम छीना जपटी करोगे और ज्यादा खा लोगे तो तुम्हारी दस साल उम्र तो बढ़ जाएगी लेकिन इस दस साल में जो चोरी से बेईमानी से तुमने छीन छीन कर खाया भगवान उसकी टेंशन पैदा करेगा और उसके तनाव रहेगा कि मैंने दूसरे का माल हड़प लिया ईश्वर आपखले नाही दे अगले जन मुत्ता बनायगाप बैल बनायगा गधा बनायग जित खा सारा चुकला पडेगा बर तीसरी बान झपट के ज्या काबिल हो तो उद्या शरीर की वृद्धी होगी तुम्हरी वृद्धी नाही होगी शरीर तो तुम्हारा पडोशी पडोशी लाभ होगा तुम्ही कोण लाभ नाही होगा तुम्ही आत्मा हो इससे अ फर्क पडता कि एक आत्मा एक शरीर मे असा या सो सर् आत्मा मरला नाही तर शरीर के मर जाणे चे आत्मा काही बिगडता फिर क्यूस शरीर लिना जिला तुम क्यू छीना जपटी करु फायदा नाही बेकार लोक करणार छिना जपटी करणार मूर्ख आहे अविद्या है, है।, है। पागलपण विशेष है। तो हैर है जीवात्मा अलग ही अविद्या ये है कि व्यक्ति शरीर को आत्मा समझ रहा है गड़बड़ यहां है इसलिए शरीर की वृद्धि को आत्मा की वृद्धि मानता है शरीर की आयु बढ़ने को अपनी अपनी आयु बढ़ना मानता है इसलिए तो लोग करता है इसी अविद्या के कारण वो छीना जपटी करता है इसी के कारण द्वेश करता है ये सब गलत है तो यही समझाना चाहते है कि उस ऊंचे तत्व ज्ञान की स्थिति में साधक को उपासक को यह बात समझ में आ जाती है कि ये सब मूर्खता है पागलपन है छीना जपटी करना और पैसे अधिक चुरा लेना या संपत्ति अधिक रह लेना या खापी अधिक लेना ये सब व्यर्थ की बात है इससे आत्मा का कोई वृद्धि विकास नहीं होने वाला तुम आत्मा हो अपने शुद्ध, शुद्ध स्वरूप को पहचानो अगर वो समझ में आ गए तो ये सारे अपराध बंद हो जाएंगे सब झगड़ा खत्म हो जाए तो ये हो गया अप्रतिसंक्रमण इस शब्द का अभिप्राय अगला शब्द है दर्शित विषया इसको विषय दिखाए जाते हैं जीवात्मा मन के द्वारा इंद्रियो के मन इंद्रियो से शरीर आदी के साधनो सेसो विषय दिखाय जा प्रस्तुत हैं, हैं, बस ये जैसे मे दूर से देखते कोण वस्तू शिषे मे शकल देखते हैं। या समने कोण वस्तू रखी हा आख से देखतेजन रखा है सायकल रखी है खौना रखा है यह चित्र रखा है हम दूर से देखते है बस हमकोस ज्ञान होता है बस ज्ञान मा हमने एक फोटो को देखा महापुरुषों की फोटो रखी है महर्षि व्यान जी की तो इसको देखने से वो फोटो थोड़ी आत्मा में घुस जाती फोटो तो घुसती नहीं केवल उसकी जानकारी होती ज्ञान मात्र होता है तो जैसे यहां फोटो का ज्ञान हुआ ऐसे ही खीर खाने से उसके रस का ज्ञान हो जाएगा हलवा मिठाई खाने से उसके टेस्ट का पता चल जाएगा बस ज्ञान मात्र ही होगा और इतने इतने जानकारी मात्र होने से आत्मा का कुछ बढ़ता नहीं तो फिर क्यों झगड़ा करना तो उस झगड़े से ही बचाने के लिए एक और नया शब्द रखा कि जीवात्मा को केवल विषय दिखाए जाते हैं देखना जानना समझना महसूस करना अनुभव करना पर्यावाची शब्द है इसको दिखाए जाते हैं मतलब इसको ज्ञान मात्र होता और कुछ नहीं होता तो यदि ऐसा समझ में आएगा तो हम फिर उसके लिए भी छीना झपटी नहीं करेंगे मारा नहीं करेंगे झगड़ा नहीं करेंगे देख लिया अच्छा मान लो एक आदमी ने इस शरीर में 50 साल देखा एक आदमी ने इस शरीर में 80 साल देखा तो कोई कहेगा साहब उसने 30 साल ज्यादा देखा कोई बात नहीं उसने इस शरीर में 30 साल अधिक देखा तुम उतने 30 साल अगले शरीर में देख लो वैसी है हमारी पचास सालों में शरीर मर गया इस कार मर गई फर्क इतना ही है कि उसने एक शरीर में पचास साल देखा उसने अस्सी साल देखा बचे हुए तीस साल इसने दूसरे शरीर में देख लिया देख तो वो भी रहा है ज्ञान तो वो भी कर रहा है फिर चाहे इस शरीर में करो या उस शरीर में करो क्या फर्क पड़ता है रहने को तो मकान मिल ही रहा है चाहे आप पुनपरी में रहो चाहे पुणे में रहो चाहे आप नागपुर में रहो चाहे भोपाल में रहो कहीं भी रहो रह रहने को जगह तो मिल रही है हो। फिर क्या फर्क पड़ता है कहीं भी रहो रह रह तो ये है दर्शित विषय विषय इसको दिखाए जाते हैं और बस ये ज्ञान मात्र होता है इसको और कुछ नहीं होता बढ़ता घटता कुछ नहीं फिर कहते हैं शुद्धाचक जीवात्मा शुद्ध है यहां शुद्ध से तात्पर्य है कि जो वस्तुएं संघात होती है अनेक अवयवों का समुदाय कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स वो है संघात पदार्थ उन संघात पदार्थों में अशुद्धि होती है प्रकृति से बने हुए जितने भी संघात पदार्थ है जैसे केला अना अंगूर ये सड़ जाएंगे गल जाएंगे इनमें दुर्गंध आएगी बेकार हो जाएंगे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएंगे और माँ शराब अंडे तो है वैसे ही पहले से ही हानिकारक तो जो प्रकृति से मिलकर बने पदार्थ हैं, अनेक अवयों से मिलकर उनमें दुर्गंध है अशुद्धि है रोग उत्पादकता है आदि आदि गड़बड़िया है पर जीवात्मा ऐसा नहीं वो अनेक अवयवों का समुदाय नहीं है वो एक तत्व है यदि वो भी संघात होता वो भी फिर ऐसा ही अशुद्ध होता और उसको बताया कि वो शुद्ध है अर्थात वो संघात नहीं एक आइटम है यूनिक आइटम एक ही वस्तु इसीलिए वो शुद्ध है ईश्वर भी एक ही वस्तु है उसमें भी अवयव का सम्मिश्रण नहीं है इसीलिए वो भी शुद्ध है तो यहां शुद्ध भौतिक दृष्टि से है भौतिक शुद्धि अशुद्धि उस दृष्टि से जीवात्मा और परमात्मा दोनों शुद्ध है और जो गंदगी है वो भौतिक पदार्थों में प्रकृति से बने हुए फिर कहते हैं अनंताचर हाँ बोलिए तो फिर यहाँ पे जो कार्य पदार्थ है पंच महागूप शुद्ध नहीं हो उसमें रजोगुण है उसमें तमोगुण है बताऊ शुद्ध कहा वो अपने अपने मूल रोक है जो भी हो। ना रजोगुण तमोगुण को तीनों को अलग अलग कर दो तो तमोगुण तो वैसे ही खराब है तभी तो वो अगली चीजों में खराबी पैदा करता है मूल कारण में जैसे गुण होंगे तभी तो कार्य में वैसे गुण आएंगे यदि कार्य वस्तु में खराबी आ रही है तो इसका मतलब उसके कारण में खराबी तो उसका कारण अलग कर देंगे तमगुण को बिल्कुल अलग कर दीजिए प्रलयावस्था में तो भी उसमें खराबी है स्वाभाविक रूप से तो उसका स्वभाव ही खराब है उसको तो हम भी नहीं बदल सकते ईश्वर भी नहीं बदल सकता आप और हम तो क्या बदलेंगे इसलिए वो जो संघात वस्तु है उसमें रज और तम की समिश्रण होने से खराबी तो है ही है इसलिए उसको शुद्ध नहीं कह सकते अशुद्धि कितनी मात्रा में यह अलग प्रश्न है चाहे 2%, परसेंट हो पांच परसेंट हो बीस हो पचास हो तीस हो जितनी भी हो पर अशुद्धि तो है उसका सम्मिश्रण जरूर है तो इसलिए शुद्ध दो ही पदार्थ माने जाएंगे जीव और ईश्वर इसमें अवयवों का संघात नहीं है और प्रकृति अशुद्ध है उसमें तीन अवयव ने और प्रकृति से बने सारे कार्य पदार्थ उन्हीं तीन का संघात है इसलिए उसमें अशुद्धि वाले कारण विद्यमान होने से सारा जगत अशुद्ध है उसमें गलना सड़ना घटना बढ़ना मल, दुर्गंध आदि आदि रोग उत्पन्न करना ये सारी समस्या है ये कहना चाहते फिर अगली बात है अनंताचर और जीवात्मा अनंत है अब अनंत एक तो होता है काल की दृष्टि से समय की दृष्टि से उसका कोई अंत नहीं है कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन आत्मा मर जाए वो अमर है हमेशा से है और हमेशा रहेगा वो अनंत है काल की दृष्टि से दूसरा होता है स्थान की दृष्टि से एक वस्तु दस फीट लंबी है तो यहां से शुरू हुई यहां खत्म होगी, गई दस फीट तो इसका अंत हो गया यहां पर यह स्थान की दृष्टि से लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से दूरी की दृष्टि से इसका अंत हो गया और ईश्वर स्थान की दृष्टि से भी अनंत है काल की दृष्टि से भी अनंत है पर जीवात्मा स्थान की दृष्टि से अनंत नहीं है वो छोटा सा है एक बहुत छोटा सा है उसकी बाउंड्री है एक सीमा है उस सीमा से बाहर वो नहीं है इसलिए स्थान की दृष्टि से लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से तो अंत है उसका पर समय की दृष्टि से वो अनंत है समय की दृष्टि से कभी नहीं मरेगा क्योंकि वो पैदा भी नहीं हुआ वो अनादि है और अनंत है इस प्रकार से जीवात्मा का स्वरूप बतलाया कि उस परंपरा संख्यानम में तत्व ज्ञान की ऊंची स्थिति में जीवात्मा का यह स्वरूप अनुभव होगा यह समझ में आ जाएगा उसको अब इससे जो विवेक ख्या है वो इससे भिन्न है तो विवेक ख्याति ज्ञान का नाम जीवात्मा द्रव्य का नाम ज्ञान गुण है जीवात्मा द्रव्य इसलिए गुण और द्रव्य की यहां भिन्नता दिखा रहे हैं और ये जो ज्ञान है जीवात्मा को जो ज्ञान मिला ये समृज्ञात समाधि में मिला समृज्ञात समाधि में चित्त का सहयोग लिया और चित्त में सत्वगुण प्रधान अवस्था थी तब ये ज्ञान हो पाया इसलिए ये जो विवेक ख्याति है तत्व ज्ञान वाली इसमें सत्व गुण का सहयोग है और सत्वगुण जीवात्मा से भिन्न वस्तु है इसलिए अंतर दिखला रहे कहते हैं शब्द आगे देखिये सत्व गुणात्मिका चम विवेक ख्या रीति और जो ये विवेक ख्या ज्ञान ये सत्व गुण के आधार पर जीवात्मा को प्राप्त हुआ सत्व गुण सहायता से अतो विपरीता ये जीवात्मा से भिन्न विपरीत का अर्थ है यहां पर भिन्न पृथक अस्तित्व रखने वाला तो ये ज्ञान आया कहां से पृथक कैसे हो गया ये ज्ञान आया ईश्वर में से सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है तो सारी सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है सब सत्य विद्या ईश्वर से प्राप्त होती है ये सत्य विद्या है सत्य ज्ञान है ये ईश्वर में से आया ईश्वर ने दिया जीवात्मा को ज्ञान एक गुण है इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान ये सारे गुण है नियम कहता है कि गुण अकेला कभी नहीं रहता किसी न किसी द्रव्य में रहेगा अब जो ज्ञान गुण है ये भी तो एक गुण है ये भी किसी द्रव्य में रहेगा तो ज्ञान गुण कौन से द्रव्य में रहेगा जड़ वस्तु में या चेतन में चेतन, चेतन।, चेतन। तो ज्ञान किसी ना किसी चेतन द्रव्य में रहेगा और चेतन द्रव्य हैं दो एक ईश्वर एक जीव जीव के पास ज्ञान होता तो पुस्तक पढ़ता ही क्यों गुरु के पास क्यों जाता स्कूल में क्यों जाता किसी से सीखता क्यों पूछता क्यों उसके पास ज्ञान नहीं था ना तभी तो वो सीखने गया तभी तो पूछने गया कि साहब मुझे बताओ मुझे समझ में नहीं आया तो जीव के पास ज्ञान नहीं था इसलिए वो सीखने गया तो फिर था कहा ईश्वर के पास दो ही तो चेतन है जीव और ईश्वर तो ईश्वर के पास ज्ञान था ईश्वर ने उसको समाधि में ज्ञान दिया उसके स्तर के हिसाब से उतना उतना ज्ञान दिया और उतने उतने स्तर का ज्ञान वो सब लोगों को देता है चाहे कोई समाधि में हो चाहे पांचवी कक्षा का बच्चा हो चाहे पहली क्लास का बच्चा हो छोटा हो बड़ा हो मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो सब आत्माओं को ईश्वर ज्ञान देता है उसका काम है ज्ञान देना वो चेतन है सर्वज्ञ है सब कुछ सिखाता रहता है गाय को घोड़े को कुत्ते को बिजली को सांप को बिच्छू को जन्म से पता है मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना कोई स्कूल में ट्रेनिंग दी गई कहेंगे नहीं और उसको जन्म से ही पता है मुझे क्या खाना है वो खाएगा कैसे भौंकना कुत्ते को पता है उसको वैसे ही भोंकेगा किसने सिखाया ईश्वर ईश्वर ने उसको जन्म से सिखा करके भेजा है कि तुम्हें इस तरह से खाना है इस तरह से भौंकना है इस तरह से बोलना है इस तरह से चलना है यह खाना है यह नहीं खाना सारा सिखा दिया जन्म से तो ज्ञान का मूल स्रोत ईश्वर है इसलिए पहले नियम में महर्षि दयानंद जी ने कहा सब सत्य विद्याओं का आदिमूल परमेश्वर है पहले नियम समझ में नहीं आता इसकी व्याख्या करेंगे इस पंक्ति को पूरा कर लें फिर बाद में बताएंगे तो वो ज्ञान ईश्वर के पास था और जीवात्मा ने सत्वगुण की सहायता से पुरुषार्थ किया ईश्वर ने सत्वगुण की सहायता से उसको यह ज्ञान दे दिया इसलिए ज्ञान जीवात्मा से भिन्न वस्तु है यह ईश्वर में से आ रहा है जीवात्मा से अलग है यह यहां पर बताया भेद दोनों का यहाँ पे नैमित्तिक ज्ञान ये नमित्तिक ज्ञान जो जीवात्मा का अपना ज्ञान है वो स्वाभाविक है वो इतना ऊंचा नहीं है ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान इसलिए ये तो ईश्वर से आ रहा है ये नैमित्तिक ज्ञान और पहले माता पिता से गुरुजनों से भी सीख रखा है पहले स्कूल में भी गुरुजनों से भी पढ़ा है अगर पहले गुरुजनों से ये नहीं पढ़ा होता तो समाधि तक ये पहुंच ही नहीं पाता तब ईश्वर से प्राप्त होने वाले इस ज्ञान को धारण ही नहीं कर पाता तभी धारण कर पा रहा है जब पहले नैमित्तिक रूप से माता पिता से गुरुजनों से उसने काफी कुछ सीख लिया इस प्रकार से ये नैमित्तिक ज्ञान हुआ ये जीवात्मा के स्वरूप से अलग है ठीक है आगे चले अतस्त्याम अत्याम विरक्तम चित्तम विरक्तम चित्तम तामी तामी ख्यातिम ख्याम निर्वधि निर्वण्धि तो अब क्योंकि ये ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है और ये ज्ञान यद्यपि ऊंचे स्तर का है परन्तु प्रश्न ये है बीए का सिलेबस ग्रेजुएशन <laughs> का सिलेबस छोटा है या ऊंचा है क्या ऊंचा है बी ए का सिलेबस छोटा है या ऊंचा है से? हाँ यही तो सवाल है <laughs> तो आपने ये जो बात ना किसकी दृष्टि से मतलब आपके मन में दोनों उत्तर है वो छोटा भी है और ऊंचा भी है सेकेंडरी स्कूल से तो ऊंचा है और एम से नीचा तो उसको अपेक्षाकृत ऊंचा कहेंगे स्कूल के सिलेबस की अपेक्षा ऊंचा है और पोस्ट ग्रेजुएशन की तुलना में वो नीचा है तो इसका नाम है परम्परा जो सत् आत्मी का जो विवेक थी ये परम्परा आम जनता के ज्ञान के स्तर से ऊंचा है इसलिए उसको परम कहा लेकिन अभी असमृद्धांत वाले ज्ञान से तो नीचा है इसलिए नीचा होने से इसको भी छोड़ना होगा नमस्ते तो जो अपेक्षाकृत ऊचा ज्ञान था विवेक जब जीवात्मा ने, समाधी लगाने वाले ने सोचा की भाई ये उचा तो है दुनिया के ज्ञान से तो बहुत ऊचा है परंतु तो मेरा मोक्ष होणेवाला नाही अभी ईश्वर तो पूरा पकड में आया नाही इथं जीवात्माही पकड मे आया प्रकृति भी समझ में आ गई जीवात्मा भी आ गया तो विवेक ख्याति के स्तर पर प्रकृति और जीव का विशेष पृथक तो ज्ञान होता है उसमें मुख्य विषय ये दो रहते हैं ईश्वर गौण होता है ईश्वर का भी उतना पकड़ में नहीं आया उसका गौण है कम है इन दो का प्रधान रूप से तो कहता इतने से तो मेरा मोक्ष होने वाला नहीं मुझे तो मोक्ष तक जाना है तो उसके लिए मुझे गुरू ने बताया था कि और आगे चलो इसको भी छोड़ो मुझे तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो बीए का स्तर यद्यपि दसवीं बारहवीं से तो ऊंचा है पर इतने से मेरा काम नहीं चलता इसको भी छोड़ो और ऊपर चलो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ेंगे एमए की लाओ तो ये कहता है तस्याम विरक्तम चित्तम इस विवेक ख्याति में भी विरक्त हुआ हुआ चित्त काम अपनी ख्याति उसको भी रोक देता है कहता बीए की किताब बंद करो अब अगली किताब खोलो एमए इस तरह से वो उसको छोड़ देता है तो यहां तक ये यह सम्प्रज्ञात का विवरण हुआ एकाग्र अवस्था चित्त की चौथी और इसको छोड़कर अब पांचवी में प्रवेश करेंगे निरुद्ध में असंप्रज्ञात समाधि में आगे पढ़िए अत तद अवस्थम तद अवस्थम संस्कारोपगम संस्कारोपगम भवती उस अवस्था वाला चित्त तद अवस्थम चित्तम ये चित्तम का विशेषण है उस अवस्था वाला चित्त जो अभी बताई कि वो उस तत्व तत्वज्ञान को अर्थात विवेक ख्याति को भी रोक देता है उससे विरक्त हो करके अब जो ऊंची स्थिति आई उस अवस्था में जो चित्त होता है वो पर वैराग्य के संस्कारों वाला होता है उपगम माने प्राप्त ऊंचे संस्कार ईश्वर संबंधी संस्कारों को प्राप्त हो जाता है अब ईश्वर को अपना विषय बनाएगा और उस पर ही दिन रात चिंतन करेगा बस अब उसको चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए एक छोटा बच्चा दो ढाई सर्व का मेले में खो गया का हाथ छूट गया, खो गया इधर उधर फिर मेले वॉलो को प्रबंधको पता लगा, बच्चा रो रहा बच्च बोल संभाल के फिर भाई। क्या हुआ? क्यों रो कि मेरी मां खो गई मुहरो तुम्ही मां ढते हो मत ढूंढते तुम्हारी मां को वो रोए जा रहा वो चुप ही नहीं हो रहा उसको कह रहे चुप कराने के लिए अच्छा जलेबी खाओ कहता नहीं मुझे जलेबी नहीं चाहिए मुझे तो मां चाहिए अच्छा ये संतरा खाओ नहीं नहीं संतरा नहीं चाहिए अच्छा खिलौना नहीं खिलौना नहीं चाहिए तो क्या चाहिए मुझे तो मां चाहिए ना खिलौना चाहिए न संतरा चाहिए न जलेबी चाहिए कुछ नहीं चाहिए मुझे बस मां चाहिए तो इस अवस्था वाले व्यक्तियों को भाई तू पैसा ले ले बोले नहीं पैसा नहीं चाहिए अच्छा ये सम्मान ले ले लोकेष्णा नहीं नहीं वो भी नहीं चाहिए अच्छा चेला बना लो दो चार करोड़ चेले बना देते नहीं, नहीं चेला भी नहीं चाहिए फिर क्या चाहिए मुझे मां चाहिए ईश्वर चाहिए पुत्रेश्तेष्णा लोकेष्णा कुछ नहीं चाहिए बस मुझे ईश्वर चाहिए ये है संस्कारोपगम भवती ईश्वर वाले पर वैराग के संस्कारों से वो युक्त होता है बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ये उससे भी और ऊंचा निकल गया के पांचवी अवस्था आ रही है बोलिए स निर्वीज समाधि ये निर्वीज समाधि यह निर्वीज समाधि यहाँ पर बीज का अर्थ है कारण किसका कारण पुनर्जन्म को उत्पन्न करने का कारण क्या है वो अविद्या अविद्या से बार बार जन्म होता रहेगा जब तक अविद्या बची रहेगी तब तक बार बार जन्म होता रहेगा तो अब यहाँ निर्वीज हो गया अब यहाँ अविद्या नष्ट हो जाएगी ये पांचवी स्थिति है असम्रज्ञा समाधि यहाँ आके अविध्या नष्ट होगी जब अविद्या नष्ट होगी तो मोक्ष हो जाएगा यही हमारे बंधन का कारण है अविद्या ये हट गई और मोक्ष हुआ तो ये पांचवी स्थिति में पहुंच गया चित्त निर्वीज समाधि में असम्रज्ञा समाधि में इसी का नाम निर्वीज समाधि है कहते हैं न तत्र किंचित सम्रज्ञाते असंप्रज्ञात हो। इसको असंप्रज्ञात क्यों कहा इसलिए कहा कि वहां पर जो सम्प्रज्ञात वाले विषय थे वो यहां पर बंद कर दिए जाते हैं वो यहाँ नहीं जाने जाते उनको छोड़ दिया जाता है जब व्यक्ति एम के सिलेबस में प्रवेश करता है तो बी की पुस्तकें बंद कर देता है तो समृज्ञात वाली समाधि की पुस्तक बंद इसलिए असम्रज्ञात वो विषय यहां नहीं जाना जा रहा इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ भी नहीं जाना जा रहा विषय बदल गया वो विषय बंद हो गया समृज्ञात वाला और दूसरा विषय शुरू हो गया वो है ईश्वर इसलिए असमृत समाधि में ईश्वर की अनुभूति होगी जीव और प्रकृति की बंद हो जाएगी वो समृज्ञात का विषय था ये पांच अवस्था हो गई अंत में उपसंहार करते हैं द्विविध द्विविध सितरोधि निरोधक बस ये दो प्रकार का है चित्तवृत्ति निरोध इन पांच में से दो का है चित्तवृत्ति निरोध इन दो का नाम योग समृज्ञात और असम्रज्ञात योगश चित्तवृत्ति निरोध सूत्रकार होगा चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है चित्त की पांच वृत्तियों को रोक देना योग है इन दोनों योगों में पांच वृत्तियां रोकनी पड़ेंगी जब तक ये पांच वृत्तियां नहीं रुकेगी योग सिद्ध नहीं होगा पांच में से कोई भी चल रही है तो समझ लो योग नहीं है समाधि नहीं है और जब ये पांच रुक गई तो समझ लो दो में से कोई ना कोई योग होगा या तो समृज्ञात होगा या असम्रज्ञात होगा तो कैसे पता चलेगा कौन सा हो रहा है तो उसके ऑबजेक्ट से पता विषय पता चलेग कि इस समाधी मेनसे विषय कामको अनुभव होणार वस्तू कामको साक्षात्कार होणय होगा की संप्रज्ञात योग है अथवा असंप्रज्ञात योग है संप्रज्ञात योग मे प्रकृती और जीव यो विषय ह असंप्रज्ञा मेश्वर विषय होगे दो, हो हो। हो दो तरा योग ठीके राहून